पुराण रुद्र संहिता दधी का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ध दक्ष ने हंसते हुए से रोषपूर्वक कहा भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है जब इनको मैंने सादर बुला लिया है तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामा ब्रह्मा वेदों उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य शांत और सुपाप्त हैं वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है विप्रवर मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपने कन्या रुद्र को व्याह दी थी वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है उनके न माता है न पिता वे भूतों प्रेतों और पिशाचुष के स्वामी हैं अकेले रहते हैं उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है वे आत्म प्रशंसक मूढ़ जड़ मौनी और ईर्ष्यालु हैं इस, है। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है अतः दधीश जी, जी आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाइए दक्ष की यह बात सुनकर दधी ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही दधिच बोले दक्ष उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो रहा है विशेषतः इस, इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा ऐसा कहकर दधिची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए तदनंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे वे भी दक्ष को वैसा हिसाब देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए मुनिवर दधीची तथा तो दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा दक्ष बोले जिन्हें शिव की प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीच चले गए उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला में से निकल गए अब बड़ी शुभ बात हुई मुझे सदा यही अभिष्ट है देवेश देवताओं और मुनियों मैं सत्य कहता हूँ जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है जो मंद बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष की यह सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है आदरपूर्वक सुनो